दुदाम स्वयं क्या जट से भी बोला राम नेत्र इसमें क्या है जट से कि भगवान ने अपने आप खोल ली उस गांस पे जब जैसे इसमें चिड़ गए अरे ये तो हमको बहुत प्रिय है मना आज प्रिय मानी तमाम ये यहां कहा मिलते हैं ये तो हमको बहुत प्रिय है एक मुठ्ठी भर भगवान ने डाल ली चार मुठ्ठी तो थे ही छोटी एक मुठ्ठी भर के डाल लिया तंगला विश्वासमान करतेदन कृष्ण एक आम मुस्लिम जग्वा एक मुस्लिम को अपने आप चला जब दगद आ गए दूसरी मुट्ठी और भरी लक्ष्मी जी उन्होंने हाथ पकड़ लिया कितना परिवार तो देखो विश्वासमन एक एक इसमें से चौथाई चौथाई चिंता भी दोगे तभी तो बांट में नहीं विश्वासमन पर तो कारण में था भाई तथा आप जिसको जो कुछ देना चाहते हैं सारे विश्व की संपत्ति उतनी ही से दे सकते परम तरफ इस प्रसाद को भी मिलनी चाहिए बस वो लेकर के पर के लिखी होती जिसके हाथ में एक चावल पड़ जाए माम के रोज तहरे में जिसके ले हमको भी तो ब्राह्मण के जो लाया हुआ उसका एक किनका भी कहा मिल पाता इतना परवाह है लड़ा आदर किया भगवान ने उस ब्राह्मण के उस चावलों का ब्राह्मण देवता वहां रहे आत्मानं स्वर्ग समे ब्राह्मण रात्र को निवास करे खाए पीए आप किया उन्होंने तो कहा स्वर्ग क्या चीज होता होगा ज्यादा क्या स्वर्ग होगा बड़े आराम से आनंद से है विदा मांगने में भगवान आज्ञा दीजिए भगवान अब हम जाते भगवान ने भी अच्छा नहीं जैसे आपकी इच्छा उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि भाई तुझे खाती जाना तो पैर के बाद सही आगत स्वागतम कुरिया गच्छ आया तो भगवान ने बहुत स्वागत किया इनके जा रहे हैं तथा सूर्य उदते सखी श्री कृष्ण अभिनंदिता आलन स अपने घर को लौट के भगवान ने एक तो दिया छा नहीं किसी जैसा था, था सही कुछ तो अलग जो आप भी स्वयं नया चित्त किसी ने कुछ दिया भी नहीं उसने कुछ मांगा नहीं भगवान का दर्शन करके ही तो आनंद में मर रखा स्वग्रह जगह बस मन मन में ये सोचता रहा था श्री कृष्ण कैसे भक्त हैं ब्राह्मणों को आज मैंने देख लिया और उनकी भक्ति देखो मिस जगत को उन्होंने अपने हृदय से लगाया मैं पापी कहा ग्री कहा भगवान श्री कृष्ण मेरा बलदाव जी की समान स्वागत किया अपने पलंग पर बिठाया रुक्मि ने मेरा पंखा किया श्री कृष्ण ने मेरे चरणों को दबाया देवता के समान मेरी पूजा की अब सर्दा पदे सरबासन सिद्धिनाम सत्सर शरणारूल देखो ये कल्पना हुई कि मुझे दिया कुछ नहीं क्यों धन सम्पत्ति उनके कमी तो कुछ थी नहीं उन्होंने कहा इस दरित्री को हम कुछ कह देंगे तो फिर मुझे भूल जाओ इसीलिए मेरी ऊपर कृपा करके मुझे कुछ नहीं किया मैं घनम भूल न ऐसा सोच करके आ गए जब अपने घर के पास आये जहां उनका घर था वो मरैया बरता को पता ही नहीं तो है वो कैसा घर देख रहे हैं सूर्य आदमी जो सदस्य दुमान तो बहुत विशाल दिव्य महल बना हुआ है तब उसके चारों ओर विमान खड़े हैं एक तो मोटर ठोकर नहीं जो तांगे मोटर थे नहीं विमान चारों बस सूर्य के समान चमक रहे थे चंद्रमा के समान चमक रहे थे विमान उन्होंने कहा इतनी देर में किसने यहाँ भाई मकान बना लिया मेरी महैया कहां पेटा के संग ग्रहण दृष्ट्राप्ति मिडम अरे ये क्या हुआ अच्छे भगवान का दर्शन करके गए हमारी झोंपड़ी तो थी तो उसका पता नहीं होगा जब तो किसी और ने यहां मकान बना लिया किसका स्थान है ऐसा विचार कर रहे थे उनकी स्क्रीन है उनको देखी है कि हमारे पति वाले। तब तो वो और तब पत्नी श्रीजि तू निश्चय साड़ी पहने हुए बढ़िया और उनका स्वागत करने के लिए आई मनसा परिस तथा दासी नाम मध्य दे। देव पत्नी अनेक दासिया उसके साथ में थी और तो देव पत्नी के समान कोई थी तो उसकी सेवा हो रही थी उन्होंने देखा अपनी पत्नी को तो वो उनकी पत्नी उनको पकड़ करते अपने घर में देंगे निज मंदिरम विदेशा मणियों के खंभे थे वहां आपको रामा जी कहते हैं तो है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के थोड़ी दी हुई वस्तु को भी बहुत मानते है और अपना बॉप दे करके भी इसको बिना कहे छिप छिप करके देते ऐसा कौन दाता है जो छिप छिप करके देवाब कर तथा ब्राह्मण सर्व सर्वसम्मान समृद्धि स्थिर कथा तो इस आरता कथा है परे मृत चरित्र के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा है मेरा अत मया मुक्ति मुक्ति का सं मेरे थोड़े से चारों भगवान ने कितनी प्रसन्नता और इनकी पसंद कितनी प्रसन्न हुई भगवान जीना मधुभव निपात पश्यन भक्ता राज्य विभिचित सुन उत्तम बुद्धा निश्चित के विषयाना शन विचार में प्रसन्न नाखिल प्रकाशन विषयों में श्रीमन हटा करके भगवान का चिंतन करता हुआ तो इतनी बड़ी संपत्ति में ही विरक्त होकर के सदामाजी रहने लगे भर यो श्रीकृष्ण भगवान तो युवाम हे कृष्ण असौ अम ममे के एवं इदम तम स्टेय भाषण बसदेव जी कहते हैं युवाम नम सुत न आप हमारे पुत्र नहीं आप और दोष तो हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप प्रगट हुए हैं तो हे आत्म आर्तबंधो स्मृत वयनाषतम के पदारंतम शरणम प्राप्त हो सकते जी कहते हैं हमको महाराज आपकी शरण में आप हमारा कल्याण किए हाथ बुद्धि से परमेश्वर ही पुत्र बुद्धि से ये शरीर में हाथ बुद्धि न हो और आप में पुत्र बुद्धि न हो आप तो साक्षात परमात्मा आम परमेश्वर है, तो चेत तत्थ आपको हम परमेश्वर नहीं पिता को रचना तो तो को सुनकर के भगवान बोले हे था पुत्राने उपदेश तत्प ब्राह्मण गुरु पिता पुत्र को उपदेश करके आपने ये तत्व आपने उपदेश किया है जैसे कोई गुरु कहता है फिर अरे तू साक्षात ब्रह्म है तू साक्षात परमात्मा ऐसे मानो आपने हमको उपदेश किए देवता अहम असौ रामो नियमे से सर्वे सराचर विश्व ब्रह्म दिलश सारा संसार पर ब्रह्म स्वरूप है आत्मा एक जैन्द्र गुण है गुणेशु भूतेषु दुर्गा प्रतीय है तो जलिए ए मुक्त तो वसुदेव नाना बुद्धि सन तूफी बुद्धि बोलो मैं का कहा हम ये बलदारू जी आप ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है सब स्वरूप है अज्ञान से ही इसमें भेद बुद्धि हो रही है भगवान ने जब यह कहा तो वसुदेव जी नई विनिष्ठ नाना बुद्धि उनकी नाना बुद्धि जो है उन्होंने छोड़ दी पर चुपचाप मनो देव की बोली बलदारू श्री कृष्ण से अरे मैंने सुनाया तुमने अपने गुरु का पुत्र मरा हुआ ला करके दिया है तो मेरे पुत्र जो कम सी मार रहे हैं मैं भी भेजना चाहूँगी लाया उनको हे राम हे कृष्ण आदि पुरुष हो राम जाने तुम आदि पुरुष हो तो नहीं जब तुमने अपने गुरु का पुत्र लाकर के उनको समर्पित कर दिया है कथा में काम को दिया मेरी कामना पूरी करो भगवान को जब ऐसी आज्ञा थी तो बलदाऊ जी श्री कृष्ण सुतल लोग को तो गए सुतलंग बटो तो, गंतव बड़े बलि जहाँ रहते हैं वहां जा करके गए तो बली महाराज ने परिवार के सहित भगवान का पूजन किया उनको आसन दिया दोनों के चरण धोए तो चरणों का भोजन अपने कुटुंब के सिर को ऊपर छिड़का ई से सिवराण का पूजन किया और फिर दानी, दानी से बोले गणी बोले हे अनंत हे कृष्ण मैं आपको बारमवार प्रणाम करता हूं नष्टव अंदर दुर्लभम हमारे लिए तो आपका दर्शन ही बड़ा दोगे वह मंडे से सत्तर स्वरूप नित्यम भग लगेगा आप आई बताइए आप कृपा कैसे कृपा की हमारी भगवान बोले के राजन स्वयं भो मंदन करने मरीज के द्वारा पूर्णा में छह फुट को उत्पन्न हुए वो तत्क्षण में ब्रह्मा जी के साथ से आश्री जो प्राप्त हुए वे ग्रैन कश को सका जाता है अगर वो उधर ही जाता है, एक कंसे में नाचता कंस के द्वारा वो मारे गए हमारी माता देव की उनको देख दर्शन करना चाहती है देखना चाहती है तो माता का शोध दूर करने के लिए हम उनको लेने के लिए आए हैं एकान देश श्यामा उनको ले जाएंगे जो तो हिसाब से मुक्त होकर के देवल को चले जाएंगे जो तो कौन कौन है स्मर उद्गी वृत गणनी तुम्हें षठ मत प्रसाद मोक्षा करके माता को समर्पण कर दिया तत्व की तान ही उनको बलि ने कहा मैं ठीक तत्व की है, कृतान विश्वास नियम देव की ने के सामने जो लाकर के खड़े कर दिए तो प्रेम से देव दीने स्तन प्रायवाना था तुम छह बच्चों को अपने स्तन राज भगवान श्री कृष्ण गीतावशेषमत नगर तस्यायत पी नारायणांग स्पर्शेन प्राप्त ज्ञान गया <coughs> गोविंद देव की वस्ते रामस्कृत इसके अंतर देव की वस्तु देव की जी को नमस्कार करके संपूर्ण प्राणियों को देखते देखते उस देवलोक को चले गए बोलिए श्री कृष्ण परीक्षित ने ये कहा भगवान हमारे बाबा जो अर्जुन थे हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनको भी आई गई थी यही क्या कारण था सुधदेव तो जी कहते हैं कि उसका कारण यह था कि बलदारू जी अपनी बहन का ब्याह दुर्योधन से करना चाहते बलदाऊ तो जी दुर्योधन को देना चाहते थे सुबह रहते भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी अर्जुन देव तीन इस यात्रा के बहाने घूमते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे गए और तथा रामा सुभद्राम दुर्योधनायक राष्ट्रपति अपरे वसुदेवाद होगा वहां जाकर के ये सुना अर्जुन ने हे वसुदेव आदित्य सुभद्रा को दुरुद्ध उनको देना नहीं चाहते बलराब जी चाहते हम अपना अपनी बहन का ध्यान दुर्योधन को करें ये सुनकर के वो वहीं ठहर गए अर्जुन से चार महीना वहां आएंगे राम सुभद्रा नि अर्जुन में गंडित ज्योतिशन और मुझे इसका अपहरण करके ले जाएंगे सुभद्रा सुभद्रा को तो अपना है अर्जुन जो है महात्मा बने महात्मा बनते चतुर्माश करने लगे वहां द्वारका अर्जुन ने त्रिगंडी यज्ञ वैष्मों में महात्मा होते हैं त्रिगंडी तीन दंड बांध करके एक दंड सन्यासी का देश बना करके अर्जुन द्वारका के बाहर एक दिन रहते थे वार्षिकान नास चार महीने तक उन्होंने चत्रनाश किया था अब अब द्वारका के लोग दर्शन करने जाने लगे अर्जुन किसी की पहचान में नहीं आया उन्होंने कहा कोई बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा आया नहीं चलो दर्शन कर तब अर्जुन का दर्शन करने के लिए द्वारका के यदि यादव लोग आने लगे नमस्कार करें उनका पूजन करें अपनी अपनी घर में ले जाएं रक्षा कराने और सारी तो द्वारका में हल्ला मच गया तो बड़ा एक तपस्वी तेजस्वी महात्मा आया बलदाव जी के काम में पड़ी कि कौन महात्मा आया है वो चलो हम भी तो बलदाव जी पहुंच गए बलदाव जी ने प्रणाम किया मत्था टेका हाथ जोड़कर का महाराज कल हमारे घर को पवित्र कीजिए आज मुसी करें रामीण आतिथ्य मंत्र ग्रह मानी का और स्वयं फिर बलदाऊ जी उनको लेने गए और अपने आप उनको लगा करके कर श्रद्धा परमेशी उनके पास बैठे गए बड़ी श्रद्धा से उनको भोजन परोस रहे थे स्वार्थ साध को अर्जुनों अर्जुन तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देख रहा है तो भोजन करने के लिए प्रेम से करा रहे थे क्रेम से भोजन कर रहे अर्जुन ने वहां उस सुभद्रा को घूमते हुए बहुत ही मनोवराम कन्या उस कन्या को विधेयक करके उसका अपहरण करने का उसने विचार किया तटो अर्जुन स्थान हर तुम देख देश और उसके अपहरण करने का समय देख रहा था उस तो समय इसको तो यहां से हम ले और एक बात देवयात्रायाम रथस्थान काम अपने सुभद्रा जो है भगवती का दर्शन करने के लिए गई तो वहां कुछ जो है सैनिक लोग उनके साथ में थे उनको भगवती का दर्शन कराने के लिए ले गए और वसुदेव देव कृष्ण से जान बते न भगवान श्री कृष्ण और भक्तदेव के इनकी तो थी अर्जुन जो रथ लेकर के वहां पहुंचे जब वो सुभद्रा पूजन करके आ रही थी तो जितने तो रक्षक थे वो तो धनुष पाण लेकर के मार मार करके अर्जुन तो कर ने सर को भगा दिया और तत्काल सुरद्रा को रथ में देखा करके व्यर्थ चल दिए लोगों ने आग बताए अरे वो महात्मा था लेकर के चला गया कौन ले गया तो त्रिटी महात्मा जो था ले गया ले बलदाव जी थे कर बलदाव जी के वो त्रिंडी महात्मा ले गया किसी ने कहा वो महात्मा नहीं था महाराज तुमको पहचान में नहीं, नहीं आया तो अर्जुन था रामो आपको थोड़ा बलदाव जी बड़े प्रोणे अच्छा तो बलदाव जी को भरकर में उसको पकड़ भगवान श्री कृष्ण ने चतुर के चरण पकड़ लिए और कहा रादा हमें तो किसी न किसी को देनी तो थी है। अब कहीं ले गया तो लोग क्षत्रिय है गया, ले गया ले भगवान तो तो ने चरण पकड़ी आप क्यों थोड़ा गृह गृहित सामने का प्रगलता अच्छा, ने तो उसके लिए दहेज तो कुछ देना चाहिए तो पद के लिए बहुत सा धन संपत्ति आती थोड़े से विजवाई बल्ला भगवान का एक सफा शांत हलमपट सुखदेव मान का ब्राह्मण वो जनकपुरी में रहता है छात्र रहंतु वृथ था, था, था, था और वहाँ मिथिला का राजा वो भी भगवान का भक्त ये इनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं वहाँ ऋषियों को साथ में ले गए कौन कौन थे नारद रामदेव शत्री व्यास हर्ष राम और हम सित कर्ण अरुणि बृहस्पति कर्ण नृत्य ऋषियों को साथ में लेकर के वहां पहुंचे मिथिला से आरंत्र सुखदेव और मिथिला का राजा एक साथ दोनों भगवान के चरणों में जो दोनों ने प्रार्थना की ब्राह्मण ने महाराज मेरे यहाँ कदा राजा ने तुम महाराज मेरे यहाँ भगवान ने भी यह बताओ कुछ किया चले एक साथ दोनों निमंत्रण दे भगवान को रूप बना करके दोनों के चल दिए राजा ने तुम्हें समझा नहीं आ ब्राह्मण ने समझाना और जब राजा के यहां पहुंचे ब्रवण के चरणों को घोड़ा कुटुम्ब तो के सहायक सब अपने मस्तक में धारण किया भगवान का पूजन किया भगवान के चरणों को लेकर के बदानी लगा मधुरवाणी से बोला हे भगवान तुम भूतानाम आत्मा आपका संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है अब आप दिन तो यहाँ निराश कीजिए ऋषियों के शायद यहां रह करके अपनी चरण वर्ष से हमारे स्कूल को बहुत कीजिए कुछ देर के यहां गए वो भगवान को प्राप्त भगवान को बेटा भगवान मेरे यहां घर आए हैं और इतनी उसको खुशी हुई नहीं कि अपना वस्त्र उछाल उछाल नाच तो के नाचने लगा वो ब्राह्मण को भगवान के चरणों को घोरा पर उसके यहाँ क्या था आम्रता फलई कन्द मूल आमले के फल रख दिए कन्द मूंग रख दिए सुहासित जल भगवान का पूजन किया रश्मियों के साथ विराजन अस्माक अध्ययन दर्शन प्राप्त है ये तो न कितु यदा शक्ति भी दम सृष्टा तस्वीर सत्यया तरेव प्राप्त हो सकती आप हमको अव प्राप्त हुए ये बात नहीं आपने सृष्टि की रचना करके उसमें आपने को प्रवेश किया है आपको जब को प्राप्त हुई तो हम हृदय स्थितों की आप हृदय में स्थित हैं पर हम आपको ज्ञान नहीं प्राप्तें भगवान ने तो सुधुदेव का हाथ पकड़ा ब्राह्मण देख ये ऋषि लोग थे उनको देख देखा चतुर्भन रूप ब्राह्मण जन्म सिर्फ ब्राह्मणों से तो मुझे अपना ही चतुर्भु रूप के ब्राह्मण में ब्राह्मण मुझे क्या हो ब्राह्मणों ब्राह्मणों को ग्रामक अच्छे तो से चलने समान बहुत फिर सहसा गया क्यों मत करो ग्राम प्रति हो विद्वान जी हो न ग्राम के गए कम रूप से भागन उस दिन निरासित कियाम स्वभक्तु राजन भगवान भक्त भक्ति भगवान जो है अपने भक्तों के भी भक्त होते तो शिक्षा देश सन्मार्गम जनकपुरी में रहे और तो सन्मार्ग का उपदेश करके फिर द्वारकापुरी को चले और तो सन्मार्ग क्या हुआ सकाम तो सत प्रमाणभूता अप्रामण्य कारण रहता वेदा मार्गम ब्रह्मपर्क उपदृष्य भगवान अगात ये केश वेदों का तात्पर्य ब्रह्म के प्रति में है ऐसा उपदेश करके भगवान द्वारकापुरी को चले गए संपूर्ण वेद भगवान का प्रतिपादन करते हैं वेद सर्वैरह वेद्य स्वतः प्रमाणभूता वेदा ब्रह्म परत्व तथा वेदा ब्रह्म परत्व अवतम मनवाणा प्रक्षति अब राजा कहता है कि वेद जो है ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करते हैं ब्रह्म तो निर्गुण है और वैदिक तो शब्द ही तो है तो शब्द तो किसी वस्तु के सगुण वस्तु का प्रतिपादन कर सकता है का कैसे करे तो सु को लेकर के परीक्षित बोले परीक्षित होगा ब्रह्म द्रम्न, ब्रह्म निर्देश निर्गुणे गुणवृत्तय कथम चरंते श्रुतय साक्षा तद परे ब्रह्म निर्देश दे ब्रह्म तो अनिर्देश किसी अंगुलिया निर्देश नहीं कर सके निधन कया निर्देश तुम अशत्य निर्गुण उसमें तो कोई गुण नहीं रहता है और सुर्तियां जो है वेद जो है वो तो सघन वस्तुओं का ही उत्पादन करता है सही गुण में विषय आगा निश्चय गुण योग भार्जुनों वे तो तीनों गुणों का ही उत्पादन करता है तो कथन चरण से छुटया फिर श्रुतियां उस निर्गुण तत्व का जो कार्य कारण से परे हैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है उनका तो कैसे उत्पादन करता है <laughs> ये प्रश्न किया शुद्धेव जी बोले बुद्धिंद्रिय मन प्राणान जनानाम अक्रिय प्रभु मात्रा संच भवा आत्मने आत्म ने कल्पना है अरे भगवान ने बुद्धि इंद्रिय प्राण उनको बनाया चतुर्व को शास्त्र की प्राप्ति के लिए और प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ है परीक्षित ये पूछ रहा है कि महाराज वेघ परमात्मा का कैसे प्रतिपादन करते हैं अब धर्म तो निर्गुण है उसका कैसे करेंगे शुभदेव जी ने कहे कि भगवान ने बुद्धि इंद्रियों की सृष्टि की चतुर्ब चतुर्थ चार प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए तो क्या संगति लगी बूझ कुछ रहा है बोल कुछ रही है तो ये कहे कुछ सी कहां जाते हो रहे? वो कह मैं आप श्रीराम में लुटता किसी ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो अभी मैंने खीर खा लिया है ये कोई लुटता